तीन कैंप्स होते हैं साल में दो सेट्स में पहला सेट होता है परिचय सेकेंड है विकल्प और तीसरा है अध्ययन और दो सेवन डेज़ के और तीसरा थर्टी डेज़ का तो परिचय बेसिकली ये इंट्रोडक्शन कि एक्जैक्टली कहाँ मिस कर रहे हैं हम अपने हमारे अंदर में जो इनकम्प्लीटनेस फील कर रहे हैं वो कहाँ से आ रही है इसको लेकर संबंधित बातें करी जाती हैं सेवन डेज में जिसके बाद में जिस किसी को लगता है कि हाँ यार ये बात रिलेट कर रही है एक्चुअली में मेरे अंदर एक कंप्लीटनेस जो थी वो इसी कारण से थी तो फिर उसका क्या अल्टरनेटिव होगा उस अल्टरनेटिव पे फिर सेवन डेज बात होती है जिसको विकल्प बोला जाता है और उसके बाद में अध्ययन होता है थर्टी डेज़ का जिसमें अभी लोग हमारे पास मौजूद हैं आज हमारे साथ जो बैठे हुए हैं और आ, सभी से मैं ये फिर से कहना चाहूँगा कि अगर किसी की यहाँ पर जो बैठी हुई ऑडियंस है आपके मन में भी कोई सवाल आता है सेशन के बीच में तो आप बस एक हाथ उठा सकते हैं एक माइक आपके बीच में है ही तो वी विल टेक योर क्वेश्चन एज वेल इन दिस सेशन एट द सेम टाइम और ये पूरी ट्रेनिंग का कोई भी कॉस्ट नहीं लिया जाता है ट्रेनिंग का uh, क्योंकि एजुकेशन है जैसा कि कहा कि एजुकेशन देने की वस्तु है धन uh, का व्यापार नहीं हो सकता ये कहा ही जा रहा है भैया द्वारा तो इसी ये क्वेश्चन सेशंस भी जो करे जाते हैं ये भी डायरेक्टली केवल इसीलिए हैं कि किसी के मन का भी कोई सवाल हो तो वो यहाँ पर आंसर हो पाए तो और भी कोई क्वेरीज़ हों चाहे वो से रिलेटेड हो चाहे वो सेशंस रिलेटेड हो तो आप एम सी के वर्ल्ड पर जाके चेक कर सकते हैं और उस पर जो कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ है जो सेशन के एंड में हम एक बार फिर शेयर भी करेंगे उस पर भी आप कभी भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं तो जनै जी ने हाथ उठाया था तो जनैद जी के पास प्लीज़ माईक पहुँचा दें वे क्वेश्चन देंगे वेस में एक प्रकार का एजुकेशन का जानकारी और दे दीजिए क्योंकि यहाँ पर ये तो हो गया प्रौढ़ कार्यक्रम जो लोग बड़े हो गए हैं सामान्य शिक्षा के कार्यक्रम से बाहर हो गए उनके लिए जो कार्यक्रम है आपने वो बताया लेकिन यहाँ पर एक विद्यालय भी हम लोग चला ही रहे हैं जिसमें कि करीब करीब सौ बच्चों को लेकर बचपन से ही उनको किस प्रकार से मानव क्या है अस्तित्व क्या है प्रकृति क्या है परिवार क्या है संबंध क्या है और उसमें किस प्रकार से अपनी सभी तरह की आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रावधान किया है इसको लेकर शिक्षा का कार्यक्रम चालू है और उसमें भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जितने बच्चे हैं और करीब करीब उतने टीचर भी यहाँ होते हैं है ना और इतने टीचर और इतने क्वालिफाइड मेरे लगता है दुनिया में किसी भी स्कूल में नहीं कभी कोई या आया यहाँ पर बोला था आपके यहाँ तो वो डिग्री विग्री और ये इसके बारे में मनाया तो ये तो कैसे काम होगा मैंने हमारे विद्यालय में जितने क्वालिफाइड टीचर्स हैं आपकी भाषा में क्वालिफाइड अगर धरती पर कहीं कोई ऐसा विद्यालय दिखा दो तो हम इस विद्यालय को बंद कर दें है ना करीब करीब 20 इंजीनियर वो भी सीनियर इंजीनियर्स अपने अपने फील्ड के करीब करीब तीन सीएस, वो भी अपने प्रोफेशनली काम किए हुए कई इंडस्ट्रियलिस्ट जो अपनी इंडस्ट्री देश विदेश में चलाए हुए कई डॉक्टर्स है ना कई गृहणियाँ कई किसान और ये सब मिलकर हम लोग एक विद्यालय को चलाते हैं और आप लोग डरते रहते हो कि विद्यालय का क्या होगा विद्यालय का क्या होगा है ना? तो जिस लेवल के जो भी स्किल्स आज प्रचलित दुनिया में है उसमें सर्वाधिक एक्सपीरियंस लोग प्राइमरी विद्यालय में यहाँ पे पढ़ाते हैं है ना इट के नॉट हैपन इन एनी वेयर इन द वर्ल्ड इफ आई एम सेंग दिस देन दिस इज नॉट मेरा कोई अधिमूल्य नहीं है ये सच्चाई है और एक भी टीचर को एक भी तनख्वाह नहीं है बिना नौकर के टीचर है हमारा यदि जिस विद्यालय में टीचर नौकर होगा जिस विद्यालय में जिस कॉलेज में जिस यूनिवर्सिटी में यदि टीचर नौकर होगा तो बच्चा वहां पर अधिकतम क्या हो सकता है बड़ा नौकर हो सकता है टीचर कोशिश करेगा अपने से अधिक किसी को बनाने का तो यदि टीचर नौकर होगा तो वहां का बच्चा अधिकतम बड़ा नौकर हो सकता है और नौकर बनने के लिए एक भी बच्चा आपके घर में पैदा नहीं हुआ है पड़ोसी घर में हो सकता है आपको लगे ऐसा लेकिन आपके घर में जब बच्चा पैदा होता है तब आपके अंदर जो खुशहाली होती है वो इस बात से नहीं होती कि तू आजा बेटा पैदा हो गया अब तेरे को नौकर बनाएंगे है ना हो सकता है बाजू वाले के मन में आपको द्वेष हो तो ऐसा लगे कि इसके घर के बच्चे को तो नौकर बना लेंगे आपके घर में तो जब पैदा हुआ तब तो नहीं था तो ये समझ में आ जाए कि यहाँ पर विद्यालय में टीचर को कोई तनख्वाह नहीं और बच्चे को कोई फीस नहीं कोई का क्लासरूम नहीं कोई किताब नहीं कितना बढ़िया हो गया है ना खुले आ, खुले अस्तित्व में खुले आसमान है सच्चाई सर्वत्र व्याप्त है एक समझा हुआ आदमी पूरा विद्यालय है और समझने की वस्तु पूरा प्रकृति है समझने का जिज्ञासु बालक है इन तीनों के बीच में जो कुछ होता है वो एजुकेशन होता है इन तीनों के बीच में जो होता है महाराज जैन साहब वही एजुकेशन होता है और कुछ एजुकेशन नहीं होता है एक इस पूरी वास्तविकता को समझा हुआ व्यक्ति उसका नाम टीचर वो तृप्त है अपने में अपने में समाधान है उसका पेमेंट हो चुका है वंस फॉर ऑल खुशहाली है ना अद्भुत है, है हाँ एक बार पेमेंट हो गया दोबारा का पेमेंट और उसके बाद प्रकृति पूरा कंटेंट है तीसरा बच्चा जिज्ञासा बच्चे में है ये तीनों मिलते हैं महाराज उत्सव के अलावा क्या है अगर ये तीनों ये तीन में से दो एक तो बच्चे में रहती रहती है हमेशा दो मिसिंग है इसलिए सारे विद्यालय नर्क बने हुए नर्क ये अद्भुत बात है और इसमें सबसे सुंदर बात ये है कि जो बच्चे के माता पिता है वो भी इस एजुकेशन का पार्ट है बिल्कुल तो हम सब जिम्मेदारी के साथ माता पिता यदि जिम्मेदार होंगे तो वो टीचर बनेंगे ना तो माता पिता ही अभिभावक हैं, वही अभिभावक विद्यालय है ये तो अभिभावक ही यहाँ पर टीचर हैं, और अपना बेस्ट वो लगाना चाहते हैं अपने बच्चों के साथ ये कामना मानव में रहती ही है और अभिभावक जब होते हैं तो नौकर नहीं होते हैं बच्चों के है ना? तो जितने बच्चे हैं उतने टीचर हैं यहाँ पर और एक भी नौकर नहीं है दूर दूर तक नौकर नहीं है पूरे संस्थान में एम में कोई नौकर नहीं है नौकर मानसिकता से मुक्त होकर जीना हमारे लिए खुशहाली का कारण होगा और बच्चे ऐसे जीना ही चाहते हैं दुनिया में मेरा जितने भी लोग रेडियो सुन रहे हैं ध्यान दें कि अपने बच्चों से पूछ के देखें कौन बच्चा नौकर बनना चाहता है छोटा बड़ा हो जाने के बाद उसने नौकर बनने को मजबूरी के रूप में मान लिया है ये उसका दुख है और जिंदगी भर उसको दुख झेलना है छोटा बच्चा कोई भी इसको स्वीकार नहीं कर रहा है ना ये बात आप अच्छे से परीक्षण कर लीजिए तो प्रकृति ने हमको नौकर बनने के लिए नहीं बनाया तो प्रकृति ने हमको मालिक बनने के लिए भी नहीं बनाए तो इस विधि से ना तो नौकर और मालिक दोनों ही से मुक्त होकर जीने के लिए हम सब हैं यहाँ धरती पर संबंध पूर्वक जीते हैं तो नौकर मालिक खत्म तो ये एजुकेशन का दूसरा मुद्दा